अवसर दी थे समय पूछ जाने पर मेरे प्यारे मन तुझे तो पचकाना पड़ेगा जो कि समझता है कि विषय भोग करके हम तृप्त हो जायेंगे तो बुझे न काम आगुनिकय भोग बहुत ही से विषय भोग का जितना भी डालो काम की आज बिगती नहीं है और और धटकती जाती है और से ये और चाहिए और चाहिए तो बनाते ही क्या है जैसे रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर रेशम का धागा बनाता है और अपने बनाए हुए तागों में ही कैद हो जाता है और उसी के कारण उसको मरना पड़ता है और लोग रेशम निकालने के लिए गरम पानी में डाल देते हैं सीधा मर जाता है रेसम बन जाता है ना? ऐसे ये अपने मन के मन से ऐसे धागे बुने हैं बातना के ऐसे तागे बुने हैं कि इस बंधन में फंस गए और निकल नहीं सकते तो एक ऐसी वस्तु है जैसे स्वप्न न जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञान की त्रिपुति है जो दृष्टा दर्शन दृष्टि की त्रिपुटी है उस त्रिपुटी को छोड़कर अधिष्ठान चैतन्य सत्य है और के विराम का भी साक्षी है त्रिपुति के अभाव से भी उपलक्षित है त्रिपुति और त्रिपुति के अभाव से अवच्छिन्न जो कंकस्थ चैतन्य है वो कंकस्थ चैतन्य अनवच्छिन्न ब्रह्म से एक है अनवच्छिन्न ब्रह्म ही जो जैसे घटावच्छिन्न और घटानवच्छिन्न आकाश एक है इसी प्रकार वृत्ति और वृत्ति के अभाव से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वे चैतन्य ही अनगछिन्न्य चैतन्य है माने आत्मा ही ब्रह्म है दृष्टि सत्र कर्तव्या दूसरी बात किसी ने कल की के बारे में सोच सकते क्या मैंने सुनाया अनुभव की प्रणाली में मरण और अनुभव और कल्पना इनका विवेक करना आवश्यक है स्मरण में भूतकाल का संबंध होता है ना कल देखा और आज स्मरण किया परोक्ष वस्तु का संबंध होता है अन्य देश का संबंध होता है माने जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो अन्य काल में अन्य देश में देखते हुए है ना भूतकाल अन्य देश और परोक्ष वस्तु से संबद्ध स्मरण होता है अब देखो कल्पना कैसे होती है? है ना अदृश्य अज्ञात परोक्ष वस्तु के संबंध में कल्पना होती है जैसे स्वर्ग की ना? नानी मर गई ये स्मरण है और स्वर्ग मिलेगा ये कल्पना है अब ये आत्मा की अनुभूति कैसी है ये तो देखो है न देखो स्मरण में भूतकाल अन्यवेद परोक्ष वस्तु का संबंध रहता है परोक्षता का संबंध रहेगा तब स्मरण करेंगे दिल जल में स्मरण करेंगे और परोक्षता का संबंध कल्पना में भी है परन्तु वो अननुभूत है अनुभूत के आधार पर संकेत पर भले है परंतु अननुभूत है स्वर्ग है अब अपना आता है वो न ना नानी की मृत्यु के समान भूतकाल का परोक्ष है और न तो स्वर्ग जो है वो परोक्ष जैसे है वैसे है आत्मा तो अपना आता है तो देखो जिस अंतकरण में जिस वस्तु का अनुभव हो रहा है उस अंतकरण में उसी समय उसी बच्चों का स्मरण हो रहा हो ऐसा नहीं हो सकता देखो मैं हूं ये तो अनुभव है।, है और मैं कल कहीं गया था यह स्मरण है तो कल भूत है कहीं भी है ना, कहीं वो देश भी परोक्ष है और मैं गया था माने शरीर के साथ तादाद में करके गया था वहां मैं पधिकार शरीर हो गया तो जिसको कभी देखा नहीं उसका स्मरण नहीं हो सकता अपना आत्मा कभी दृश्य नहीं हुआ इसका स्मरण नहीं हो सकता और आत्मा नित्य अनुभव स्वरूप है उसका स्मरण नहीं हो सकता ये कहीं दूसरे देश में थोड़ी गया दूसरे काल में थोड़ी गया दूसरा थोड़े हुआ ये तो देव क्या है तो अनुभव जो हो रहा है जो अनुभव है जो सब का अनुभव कर रहा है जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है वो अनुभव परोक्ष नहीं होता है सदा अपरोक्ष होता है अपरोक्ष आत्मा सदा अपरोक्ष है इसमें भूत और भविष्य की चालिस लगाने की चालिस फूतने की कोई जरूरत नहीं है भूत भविष्य की चालिस फूटेगी तो मन में कुटेगी और देह में कुटेगी बुद्ध मुक्त एक रस आत्मा ने बोले हम इस समय अपनी आत्मा का स्मरण कर रहे हैं तो क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है तो उसका स्मरण कर रहे हैं तो जो स्मरण कर रही है वही तो आत्मा है जो स्मरण को देख रही है जो स्मरण को प्रकाशित कर रही है वही तो आत्मा है और असल में यही ब्रह्म है हो जिसको तो ज्ञात हो रहा है मालूम पड़ रहा है कि अंतकरण में स्मृति हो रही है स्मृति का जो दृष्टा है ये तो ब्रह्म है अच्छा लो अंतरण का दृष्टा ब्रह्म है तो अनुभव और स्मृति इसी से अनुभव अनुभव अनुभव ही है ऐसा अनुभव है जो भूत का भविष्य का वर्तमान का भेद किए बिना सबको प्रकाशित करता है उसमें काल उसको नहीं छूता वो यहां वहां का भेद किए बिना सबको प्रकाशित करता है देश उसको नहीं छूता है घट पट मठ आदि का भेद किए बिना सबको प्रकाशित करता है ये घट पट उसको स्पर्श नहीं करते ऐसा ये जो प्रत्यक्ष अपना आत्मा ब्रह्म है ये अनुभव स्वरूप है इसमें अनुभव करने का दुख नहीं है ये नहीं कि हमको जब आत्मा मिलेगा जब हम उसका अनुभव करेंगे पूरी खाने को तो मिलेगी तब अनुभव करेंगे कि कैसा स्वाद है।, है ना कश्मीर जाएंगे तो देखेंगे कैसा रूप है संगीत सभा में जाएंगे तो सुनेंगे कि सितार और बीना और है उनकी ध्वनि में क्या अंतर है परन्तु अपना आता जो है वो तो साक्षात् अनुभव करु है यदि स्मरण करने की आवश्यकता है तो अभी अनुभव पर से आदरण का पर्दा नहीं हटा जिसको फिर से दोहराने की जरूरत मालूम पड़ती है स्मरण करने की जरूरत मालूम पड़ती है कल्पना करने की जरूरत मालूम पड़ती है आत्माएं का अरे आत्मा कैसा है कि जैसा तू है आत्मा कैसा है कि जैसा मैं है नारायण निराकार निर्विकार निर्विशेष निर्धर्म की कल्पना क्या करोगे उसका स्मरण क्या करोगे आदेश अकाल अवस्तु असजातीय अभिजातीय अस्वगत है से है जो जहां सगत वेद नहीं है सजातीय वेद नहीं है विजातीय वेद नहीं है उस वक्त का क्या अनुभव करोगे वो अनुभव का विषय नहीं है अनुभाव्य नहीं है स्वयं अनुभव है अनुभाव्य है ये कल्पना है है ना अनुभाव्य नहीं है ये विवेक है और अनुभव तौर कही है ये अयोध्या की निवृत्ति है अनुभाव्य है ये जिज्ञासु के फिर का बोध है और अनुभाव्य के विल यहां तो विराम है यहां आराम उपरा राम आराम उपराम ब्राम तीनों जिसमें हैं और जो तीनों से विलक्षण है जो तीनों का अधिष्ठान है तीनों जिसमें अध्यक्ष हैं जो तीनों का प्रकाशक है जो तीनों प्रकाश के रूपों से विलक्षण है और जिसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है दृष्टिक तत्पर योग करता गया है नागरावलो क्यू मूलाधार देखने पे स्वाधिष्ठान देखने से, तो से मणिपूरक देखने से काम नहीं करें अनाहत विशुद्ध आज्ञा सत्र कुछ नहीं करें अलग तो नहीं महाराज हम तो एक चीज कि हम जब जो चाहें उस चीज को बना ले और जब जो चाहें तो बुलाए तो इसका नाम ईश्वर्य हो गया है ना तो परमार्थ नहीं है हाँ ये परमार्थ माया, माया, माया है, ये माया का हुआ बनाना बिगाड़ना माया है ये हैं उन्हें आवा प्राणा नाम की बात है त्रातक की बात हो गई श्याम की आंख को पत्ती करने का नाम त्रातक नहीं है और अनुभव दृष्टि जो है उसी का नाम प्राणायाम की चर्चा करता है नारायण हकयोगी लोग प्राणायाम दूसरे ढंग को करता है मंत्र योगी लोग प्राणायाम दूसरे ढंग को करते हैं हतियों में तो सैकड़ा सरकार के प्राणायाम होंगे चार प्रकार के मुख्य हैं और बाकी गौल तो बहुत अधिक हैं पहले क्या करते कोई तो साधन वजन करते करते थोड़ा गरम हो जाता है तो शीतली प्राणायाम कर तो। एक शीतली प्राणायाम होता है जीव के आगे कैस तो तरीका बना लेते हैं और जैसे कोई स्थिति में यु ठीक है ऐसे ट्रोत के आचार में बनी हुई जीव के बाहर की हवा भी प्रंडी लगती है हाँ ठंडा हो जाता है शरीर ठंडा हो जाता है अब ये नहीं कि बना ब्रह्म को छोड़ के ये लोग सुंदरता बनाने लगेंगे और ऐसी उम्मीद भी कुछ लोगों को रखते हैं बना <laughs> एक भक्त का प्राणायाम होता है ओ महाराज जैसे लोहार की बात ही चल रही हो नींद ना आए कोई आस पास करने वाला हो, तो नींद नहीं आवे जो हाँ एक उज्जाई प्राणायाम होता है प्राणायामों के बहुत भेद होते हैं अठभोग प्रदीपिका देखो अठभोग्यता देखो धैर्न्य सभ्यता देखो परंतु इसमें जो जो लोग हैं उनका कहना है कि हवा निकालने और भीतर ले जाने पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए इससे तो नवली करना हो या पश्चिमोत्थान करना हो तो मानव शरीर के फूल शरीर के निर्माण में उसकी आवश्यकता होती है असल में क्रिया शक्ति पर नियमन होना चाहिए प्राण माने शरीर में रहने वाली क्रिया सकते जैसे आप हाथ से जब चाहे जब काम कर सकते हैं वैसे जब चाहे उसको रोक दें कोई उत्तेजना शरीर के अवयव को विभक्त न करे, कि अब हम बोले बिना नहीं रह सकते अब हम फलक खिलाए बिना नहीं रह सकते अब हम है ना हाथ कुर्सी पर बैठे हैं बोले पांव मिलाते हैं तो, तो आदत पड़ गई तो शक्ति पर नियमन हो जाए प्राण माने शरीर में रहने वाली क्रिया क्रियाशक्ति एकदम से काटी है वो पास करते वो तो पास करते तो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हुए फिर हो गए पास अब हो गए तो काट ही बंद हो गया फिर हुए तो काठ बंद हो गया एक सज्जन है वो व्याख्यान देते हैं तो ऐसे अपनी उंगलियां जो है ना वो घुमाते रहते हैं मैंने एक दिन कहा कि क्या करते हो रंगलियां घुमाते पाए तो उनका बंद करते हैं वो तो व्याख्यान देने गए और रंगली घुमाना बंद कर दिया तो बोल नहीं बंद हो गया उनका <स्थाथ> तो क्योंकि वो शब्द के साथ ये दिवस आ गई एक सज्जन अपने बटन पर हाथ रखे बस उस हाथ से हिलाते जाए एक दिन किसी ने मजाक कर दिया उनके साथ बतन हाँ। बतन निकाल लिया और जब व्याख्यान देने के लिए गए तो उनके कोट में से बटने निकाले अरे जाकर खड़े हुए बतन पर हाथ पड़ा नहीं मिला फिर उसके तुरंत ही वापस आ गए बन और हिलना जो है ना हाँ। हिलना जो हाथ का हिलना है ना वो दात और प्राण का संबंध जुड़ जाने के कारण क्रिया और बात का संबंध जोड़ जाने के कारण हम लोग हाथ नहीं लाए और पेड़ नहीं लावे है ना? और ऐसे कि जैसे बिलायती लोग हो ना, और जेब में हाथ में डालें, हाँ जिनको जेब में हाथ डाल के बोलने की आदत है उनसे कह दो निकाल के बोलो अगर जो लोग समर पर ऐसे पीछे हाथ डाल के, के बोलते हैं वो भी वैसी है जैसे हिलाने की है वैसे वो बांधने की है कोई तो ये क्या है कब्जा और क्रिया शक्ति का है न एक सामान्य संबंध स्थापित हो गया है तो इसको अलग करना पड़ेगा अलग कैसे करेंगे तो क्रिया शक्ति को बिल्कुल वक्त में कर लेना इसको तो प्राणायाम बोलते हैं अच्छा कई लोग श्वास का अभ्यास बिल्कुल नहीं करते हैं केवल मंत्र का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम हो जाता है जैसे लंबा उच्चारण करें ना ओ ओ तो लंबा बोल के बता दें अच्छा सीताराम सीताराम राधेश्याम राधेश्याम राम राम राम ओम ओम ओम इनको भी यदि कायदे से नियमित गति से इसका गप करेंगे ना तो जीव नियमित गति से उठेगी और गिरेगी और प्राण गति जो है वो नियमित हो जाएगा आप मन कहीं लग जाने दो तो आपको कहीं लग दो बोलते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि सांस चलती है कि नहीं अभी आपको नहीं होगा मेरी याद दिलाने पर आप ध्यान आपकी सांस चल रही है चल रही है कि नहीं चल रही है चलिए लेकिन खाल नहीं था ना कितने ढीले हो गई है क्यों आपका मन दूसरी जगह है यदि मन आपका बिल्कुल शांत हो जाए और तो उत्साह की गति ढीली पड़ जाए प्राणायाम अपने आप तो जाए मन मंत्र से मन की एकाग्रता से प्राणायाम होता है शब्दोच्चारण की नियमित गति से प्राणायाम होता है और मन की एकाग्रता से प्राणायाम होता है और लय योग में नय ये जो हमारी सांस है ना ये समस्ती वायु से पृथक्ट तो नहीं है ना शरीर पृथ्वी से परफेक्ट नहीं है और रक्त आदि जो है वो जल से परफेक्ट नहीं है और जो हमारे शरीर की उषमा है वो समस्ती उषमा से प्रफेक्ट नहीं सूर्य लगनी से प्रफेट नहीं है और हमारे शरीर की सांस समस्ती वायु से परफेक्ट तो नहीं है जैसे लीन हो जाएगी स्वास्थ्य लीन हो जाएगी लय योग और राजयोग में क्या करो राजयोग महाराज योग है ना राजा विराज योग अधिक राजा विराज योग चलते चलो आगे बढ़ो अब राज्योग क्या है अरे चाहे आराम कुर्सी पर रहो चाहे पलंग करो। रहो बस परमात्मा के टेंशन में अपना मन लगाओ परमात्मा का चिंतन होने से परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। ना ना है ही नहीं न प्राण है न प्राणाय एक प्राणायाम राज्य है बोले अब यहाँ एक दूसरी बात सुना ये तो ज्ञान योग है अपरोक्त ज्ञान चित्ता सर्वभावेश ब्रह्म भावना सर्ववृत्ती नाम ये कहते हैं कि सांस रोकने का नाम प्राणायाम है वृत्ति रुक जाए तब प्राणायाम है निरोधक सर्ववृत्ति भुर्टी। सब वृत्तियों का निरोध प्राणायाम है बोले भला क्या करें तो सब वृत्तियां रुक जाएं तो हक योगी लोग फिर करते हैं शरीर मंत्र जो भी लोग मंत्र का चिंतन करते हैं ये कहते हैं कि केवल बाहरी बचें नहीं पित्त आदि जितने भाव हैं सबको इदम ब्रह्म भावनात्थ ब्रह्मत्व नहीं भावना। भावनाथ मनोब्रह्म एक उपास करो एक उपासना है मन ब्रह्म है तो जो जो आ रहा है सब ब्रह्म है मैं कुछ बुलाओ कि हे प्यारे तुम मन में आओ और हे दुश्मन तुम मन से निकल जाओ दोनों कहने की जरूरत है मन ब्रह्म है मन एक रोशनी है मन एक शीशा है उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों केवल छाया मात्र दिखाई पड़ते हैं मन तो ब्रह्म है मनोब्रह्मित तो। अरे मारे तो उपासना से तो लोग तो समझते ही नहीं है ना अन्नम ब्रह्म इस तो। अन्न ब्रह्म है इस सबको अन्न की जरूरत है सब अन्न से बने हैं सब अन्न से जीवित हैं सब अंत में किसी न किसी के अन्न है अन्नम ब्रह्म है अन्नाधेय फल्यमानी जा रहे अन्न ब्रह्म और वात ब्रह्म ब्रह्म नाम ब्रह्म ब्रह्मास्क नाम ब्रह्म है पाठ मत तब आकृति ब्रह्म है और घातपत मत सब नाम ब्रह्म है पहले पहल में एक कल्लकाचार्य की पुस्तक है कश्मीरी सही जी उस पर उत्पलाचार्य की पीछा है नाम है स्कंदिका जो तो मैं पढ़ रहा उसमें तो निकला है कि जितने भोग्य अथवा दृश्य पदार्थ हों वो भोगता के ही रूप में जैसे स्वप्न का समूचा नाम और समूचारू स्वप्न दृष्टा का ही स्वरूप है ऐसे जितना ये भूत जगत है ये भोग का का ही स्वरूप है मानी आत्मा ही तो भोगता है अपना ही स्वरूप है तो बोलो तो फिर जितने नाम है सब अपने नाम है, है? तो। न स शब्दों भोगते ही वो शर्व शर्व में जस्वा भोगश भोग्य भावे न सदा सर्वत्र सस्थता सर्वदेश में सर्व काल में सर्वरूप में अपना जो आत्मा है यही भोग्याचार प्रतीत हो रहा है तेना शब्दाथ चिंता न स शब्दों में जस्वा इसलिए यदि किसी शब्द की जड़ में हम जाए किसी शब्द के मूल में पहुंचे तो वो ब्रह्मवाचक ही है तो सारे नाम ब्रह्म के और सारे रूप ब्रह्म के तब हम घृणा किससे करते हैं गुलामी किससे करते हैं द्वेश किससे करते हैं बुरा किसको समझते हैं है? अरे वेदांत तो चिंता बढ़ाने के लिए नहीं है वेदांत चिंता मिटाने के लिए है। अब कुछ समझते ही नहीं तो समझने की कोशिश ही नहीं करता बोले चिंता करके हम चिंता मिटाएंगे वो तो आपने सुना होगा ना एक तो डॉक्टर ने रोगी से पूछा कि तुमको नींद नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है क्या फिक्र रहती है धन की है स्त्री की है मित्र की है पुत्र की है बोले नहीं हमको तो ये फिक्र रहती है कि नींद क्यों नहीं आ रही है नींद क्यों नहीं आ रही है इसी फिक्र से नींद नहीं आती नींद न आने का कारण ये है तो डॉक्टर ने दवा दी तब भी नहीं आई तो डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या फिक्र थे तो आप फिक्र ये थी कि तुम्हारी तुम्हारा दिल कैसे दिखाएंगे आज फिक्र थे तो वेदांत को जो लोग फिकर बना देते हैं ना फिकर बना देते हैं जो लोग वेदांत को चिंता बना देते हैं फिकर बना देते हैं वो तो वेदांत का जो साक्षात अपरोक्ष आनंद है तत्काल उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं ये कुछ सर्व चिन्द। चिंता समुक्त सर्व सर्व गौरपादक आत्म का सर्व चिंता समुत्थिता जितनी चिंता है, तो तिन्ता, तिन्ता, तिन्ता। तिन्ता भी है।, है, है। कोई भी ब्रह्म ब्रह्मचिंता ईश्वर चिंता सब चिंता से ये बाहर निकला हुआ है उससे समुपर है इसमें कोई चिंता नहीं है सर्व चिंता सर्वचिंता सर्व चिंता निर्मुखता सर्व चिंता समुत्थिता ये संपूर्ण चिंताओं से ऊपर उठी चीज है तो बात समझ समझते नहीं है अधिक एक बात ऐसी है जो बड़ा बनने वाले के लिए जरा अनुकूल नहीं है हमसे एक महात्मा ने कहा जरा अपने मन को ठीक करो अब तो इसका उत्तर जो इसके इस बाद जो मैंने प्रश्न किया वो आपको बताऊं बड़ा भयंकर है ना मैंने कहा आप इस शरीर में रहने वाला जो मन है उसको ठीक करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर क्यों लालते हैं मच्छर के शरीर में जो मन है उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर क्यों है ना पशु पक्षी के शरीर में जो मन है उसको ठीक ठाक करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर कौन है संसार में जो चोर दाते हैं उनका मन ठीक करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर क्यों तो नहीं सिर्फ इसी शरीर में रहने वाले मन को ठीक ठाक करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डालते हो इसका अर्थ यही हुआ ना? है कि ये शरीर मैं मेरा हूं और इसमें रहने वाला मन मैं मेरा है यही अर्थ हुआ न तो वो ये तादात में जो परिच्छिन के साथ जो तादात्य है ना जो परिच्छित्व की भ्रांति है न इस बात को सुन के है ना कच्चे वेदांति भी डर जाते हैं ना कच्चे वेदांत क्यों इसका हम कहते हैं जैसे सब शरीर है वैसा ये शरीर है और जैसे अन्य शरीरों के साथ हमारा मैं मेरापन नहीं है वैसा इस शरीर के साथ भी मैं मेरापन नहीं है इस मन इस बुद्धि इसकी स्थिति इसकी अनुभूति के साथ ही मैं पदा और मेरा पदा नहीं है क्या चिंता है चिंता सीख गई कि नहीं सारी चिंता सीख गई ये, ये अंत चरण मेरा और इस अंतकरण वाला मैं ये बड़े बड़े बैराज्यवान बड़े बड़े बैराज्यवान बड़े बड़े, बड़े, बड़े निष्ठावान बड़े बड़े निरंतर चिंतनशाली बड़े बड़े निवृत्ति सराय किसकी निवृत्ति को अपनी निवृत्ति मानते हैं और किसके ध्यान को अपना ध्यान मानते हैं किसकी समाधि को अपनी समाधि मानते हैं और किसकी चिंता को अपनी चिंता मानते हैं और किसकी स्थिति को अपनी स्थिति मानते हैं तो ये अंतकरण के घेरे में आबद्ध है नह्मत्व जो है ना अपनी ब्रह्मता की अनुभूति नारायण कोई बच्चे का खेल नहीं है ना कुत्ता भावे सु विसर्दभावे सुव भावना बोले करे ये तो खेल बिल्कुल और शंकर हो गया तो। तो बोले भाई ब्रह्म का जो साक्षात्कार है न वो तो शंकर अशंकर के काल से जरा ऊपर है।, तो है ना? फिर महाराज वर्ण फिर आश्रम फिर जाति तो फिर संप्रदाय का तो फिर आचार, का है ना? फिर हमारी साधना का तो फिर हमारी परंपरा कहा जाएगी तो उसको व्यवहार के सिर पर छोड़ो परमार्थ में ये सब नहीं है तो में ये सब नहीं है सर्वभावे थो सर्वभावे सु कार्थ जो बाहर दिखता है जो शरीर दिखता है जो मन दिखता है मन में जो कल्पनाएं आती हैं चित्तादि सर्वभावे तु चित्त दित्त आदि सर्वभाव में संजोज भी ब्रह्म वियोग भी ब्रह्म सुख भी ब्रह्म दुख भी ब्रह्म सिद्धा भी ब्रह्म निस्त भी चित्त भी ब्रह्म अचित भी ब्रह्म विच्छेद ब्रह्म समाधि भी ब्रह्म परिचन्न भी ब्रह्म अपरिचि भी ब्रह्म ब्रह्मत्व भावना जो देखते हैं तो सब ब्रह्म है जो सोचते हैं तो सब ब्रह्म है जो करते हैं तो सब ब्रह्म है और इस बात को दोहराने का नाम ब्रह्म नहीं है इस चिंता के चित्त में बसाने का नाम ब्रह्म है बताओ चाहे मत बताओ ब्रह्म है पूरा तो, सर्ववृत्तिराम असल में वृत्ति का अनुरोध ही सबसे बड़ा निरोध है यहां कहते बिकला हम जब पहले सत्रह अठारह उन्नीस वर्ष की उम्र में महात्माओं का सत्संग करते थे ना तो हम एक चित्रों का संग्रह लिखा हो महात्माओं के सत्संग से जैसा भी पर प्रतीक होता है ना वैसा एक पुत्र ले करता वेदांत तो में चिंतन कैसा करना चाहिए इसके लिए पुत्र जो लिखा था याद है अचिंतनम चिंतनम अतिन ही चिंतन है भाई सौ सूत्र होंगे दो सौ भाई सौ सूत्र होंगे अब तो नारायण उनका ना ना पता नहीं है उनका पता नहीं है कि क्या हो गए कर अचिंतनम चिंतनम तो अनुध सर्वृत्ती नाम निरोध आप एक अपूत्र बनाओ अनुधर्वृत्ती नाम निरोधा वृत्तियों में प्रिय अप्रिय का भेद नक बनाओ अपने मन के अगर दो हिस्से बनाओगे हमारे मन का एक हिस्सा हमारा दुश्मन है और हमारे मन का एक हिस्सा हमारा दोस्त है तो आप क्या करोगे या क्या कर रहे हो मन तो आप ही हो तो आपने अपने को ही दो हिस्से में बांट दिया मन आप कभी अपने दोस्त रहते हैं और कभी अपने दुश्मन रहते हैं और जब आप ही अपने दोस्त और दुश्मन दोनों रहते हैं जब आप ही अपने से दुश्मनी करने लगे हैं? तो आप शांति से कैसे रह सकते हैं आपने अपने को दो हिस्से में बांट दिया हम अपने दोस्त का हम अपने दुश्मन आप ये देखो ना आपके मन में दोस्त आया अगर दोस्त नहीं है तो हमारा मन है आपका तो अच्छा दुश्मन आया बोले दुश्मन नहीं है ये तो हमारा मन है, है? ऐसे आप देखो आपके जो प्रतीत होता है तो जो प्रतीत होता है से नहीं है कहम है नहीं, तो ब्रह्म है अच्छा आप ये सोच सकते हैं कि नहीं जैसे आपके घर आपके मन में कभी शेर मालूम पड़े कि हमको कहा जाएगा तो आप ये सोच सकते हैं कि नहीं कि ये शेर नहीं है ये तो मेरा मन है सोच सकते हैं कि नहीं तो आपके मन में मालूम पड़े कि दुश्मन है तो आप कहो कि यह दुश्मन नहीं ये मेरा मन है ऐसा सोच सकता है कि नहीं तो आपकी प्रतीति में जो सुख दुख है, जो जन्म मृत्यु जो दुश्मन जो दुखेद समाधि जो भाष्य हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते कि यह ब्रह्म तो ये ब्रह्मत भावना जो है नारा इससे क्या होता है तो किसी से लड़ाई नहीं है संघर्ष नहीं है गौर साधाचार्य ने एक बड़ी राह की बात राह की बात रखे अस्पर्स योगो नाम दुष्पर्सी योगि नो बिध्यति अस्मा अभये भयदर्शिना जो योगी लोग हैं ना योगी लोग साधक लोग तो वो तो आधा आधा करते हैं ना आधा ब्रह्म आधा दुक्मन आधा सुधा आधा शैतान साधक लोग ऐसे बोलते हैं तो, तो उनके लिए एक दोस्त से एक डिफ्रेंड हो गया ना योगिना मन साधका साधक लोग डरते हैं तो अध्यय में भय का दर्शन करते हैं है तो उनका मन और उसके पेर मान के भागते हैं तो है तो ब्रह्म संजोध विवेक जन्म मरण ख ब्रह्मातिरिक्त तो तय ही नहीं इसका नाम है प्राणायाम है ना इसका नाम है प्राणायाम अब तीन विभाग प्राणायाम का बताते हैं चार विभाग प्राणायाम के होते हैं ना एक तो होता है रेतक वायु को बाहर निकालना और एक होता है पूरक वायु को भीतर भरना और एक होता है तुम्भक दायु को भीतर रोकना तो पूरा तुम्भक रेतक इस तरंत करते हैं पहले गायु को भर लिया फिर रोक लिया और फिर निकाल दिया तो एक चौथा भी है वो क्या है बाहज विषयात खेती दायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोक लिया फिर लिया नहीं तो बाज हुआ पर यहां दाज कुंभक का वर्णन नहीं है अंतः कुंभक का ही वर्णन है तो प्रपंच के निषेध का नाम रेचक है और हम ब्रह्मा की इस वृत्ति का नाम पूरक है और इस वृत्ति की निश्चलता का नाम कुंभक है एहसा भी प्रबुद्धा नाम समय सारों के लिए आएंगे बोले तो भाई ये तो तुमने नया ही प्राणायाम बताया वो नाक बनाने वाला बताया तो बोले ठीक है नाक दबाने वाला भी अज्ञानम घनम है ना जो इस तत्व को नहीं समझते उनके लिए नाक दबाना भादित <speaking> धात्र <in foreign language> ब्रह्मत्रा निरोध स्र्द वृत्तीना प्राणायामक निषेधनमें ब्रह्मीया वृत्ते वृत्ते शरीर कुटुम्भक्राणसंयम अयम चाकु प्रबुद्धा अज्ञा घ्राणपीडनमे स्वात्मता दृष्टवा मनसस्थितिम्जनम प्रत्याहस्तु वि यत्र यत्र व्यतनी किये यशना धारण से हैं कि यह भी दिखते जित उसके परिच्छि रूप से मत देखते उसके अपरिचिन्न अखंड अनंत रूप से देखते उसका नाम प्राणायाम है हम किसी भी वस्तु को अपनी इंद्रियों से और मन से काट के अलग करते हैं तो वस्तु कभी ही नहीं है जब उसका एक रूप देखते हैं और एक नाम रखते हैं और ये निश्चय करते हैं कि ये और सब नाम रूपों से जुदा है तो हम ही अपने मन और इंद्रियों के द्वारा उसको अन्य बच्चों से जुदा बनाते हैं असल में वो जुदा नहीं होती है जैसे समझो मिट्टी के दो कण हैं तो हमारे इंद्रियों से अलग अलग दुखते हैं हम अपने मन से उनको अलग अलग समझते हैं परंतु मिट्टी की दृष्टि से देखो तो दोनों क्षण एक ही हैं हम दो घट में विद्यमान आकाश को दो घड़े में जो अलग अलग पोल है उनको अपनी इंद्रियों और मन की दृष्टि से दो घट आकाश समझते हैं पर तो असल में आकाश एक ही है तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को हम अलग अलग देखते हैं तो वस्तु की दृष्टि से उनको अलग अलग नहीं देखते नाम रूप की दृष्टि से उनको अलग अलग देखते हैं और नाम रूप की दृष्टि हमारे मन और इंद्रियों की उपज है वो अखंड अविनाशी तत्व की उपज नहीं है जितनी जितनी दृष्टि विशाल होगी